सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में दोस्तों आपको सुनवाते हैं शबनम कयूम के लिखी झलकी क्या मुसीबत है क्या मुसीबत है कुछ याद नहीं आता कहां पर रख दी थी मैंने ये सब कुछ उलट पुलट हो गया फिर भी हाथ नहीं आती अब क्या किया जाए कहाँ ढूंढा जाए दरअसल मैंने ओ, ओ, ओ, ये सब क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। मैं पूछती हूँ ये तुमने यहाँ क्या कर दिया है तुम अपने होश में हो कि नहीं ओह मैं पूछती हूँ तुम ढूंढ क्या रहे हो मुझे भी तो कुछ बताओ क्या मुसीबत है, है? अब तुम मेरा मगज चाटने आ गयी अब एक मिनट के लिए भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहेगा तुम सजे सजाए कमरे को मेरे आँखों देखे कबाड़ बनाओ और मैं मैं खामोश तमाशा ही बंद हम्म हम्म मैने जरा सा मुंह खोला तो लाल साहब के मगज चाटे जाने लगे मैं कहती हूँ उसे सब नहीं देखा जाएगा हाँ तुम चुप भी करो जी तुम बात पूछने नहीं बल्कि मुझसे लड़ने आई हो लड़ने क्या मुसीबत है हाँ हाँ मैं तो पागल हूँ दीवानी हूँ इतना बहुत काफी हो गया मेहरबानी करके तुम सिर्फ पांच मिनट के लिए यहाँ से चली जाओ पांच मिनट के लिए ताकि इन पांच मिनटों में तुम इस कमरे को पूरा कबाड़ बना लो दीवारों पर तस्वीर उसे फेंक दो। मैं पर पर किताबें रखी हैं, उन्हें फर्श दे मारो। मार। सामान टोर्सियों कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ी मुसीबत तुम्हारे गले नहीं मेरे गले अन पड़ी है लाल साहब को खोई हुई चीज मिलेगी तो चले जाएंगे और इस भरे पूरे कबाड़ खाने को संभालना मुझे पड़ेगा मुझे तुमने बीवी नहीं नौकरानी समझ रखा है मैं कहती हूँ कहती जा, कहती ना मैं जानता हूँ जब तुम्हारी जबान चलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती जाओ मैं तुमसे कुछ नहीं कहता तुम कुछ नहीं कहोगे लेकिन मुझे तो कहना है क्या कहना है ये सारी चीजें जो तुमने बखेर दी है उनको उठाने के लिए कौन तुम्हारा यहाँ आएगा दे दे दे दे दे दे दे दे खुदा के लिए अब चुप भी करो ना मैं एक एक करके सारी चीजें उठाता हूँ अरे लेकिन पहले मुझे उसे पाने तो दो ओफो पर तुम ढूंढ क्या रहे हो? मुझे कुछ बताओगे भी? क्या मुसीबत है अरे मैं माँ को ढूंढ रहा हूँ माँ को बोकार माँ को ढूंढ रहा हूँ माँ तो अंदर कमरे में है क्यों है तो क्या उसे यहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए ज्यादा बक बक मत करो जाओ उसे यहाँ ले एक बात पूछ सकती हूँ हाँ पूछो मगर जल्दी जल्दी जल्दी क्या जल्दी? तुम्हारा दिमाग आज ठीक है बिल्कुल ठीक है।, है लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ ना तो मैं कहता हूँ अच्छा बाबा चुप रहती हूँ और मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ इस बातूनी से मेरा पाला पड़ा है एक अदीब की अनपढ़ बीवी क्या मुसीबत है वैसे इसका भी कोई कसूर नहीं मैंने तो सचमुच सजे सजाए कमरे को कबाड़ खाना बना दिया है कौन इतनी सारी चीजें उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखेगा मुझे तो इसके साथ समझौता करना ही पड़ेगा वरना सारा काम मेरे सर पर आन पड़ेगा अच्छा और बाप रे वो आ रही है ये रही तुम्हारी माँ वो क्या मुसीबत है मैंने तो अच्छा। तो अब मैं माँ से मुसीबत बन गई है अम्मा तुम गलत समझ रही हो। क्यों नहीं मेरा दिमाग खराब है इसीलिए मैं गलत समझ रही हूँ जब किताबें पढ़ लिख कर सिर्फ तुम्हारा दिमाग ठीक। बाकी सामने अम्मा अब... अम्मा अम्मा तुम मेरा मतलब तो समझो दरअसल मैंने इसे मुसीबत लाने को कहा था और ये तुम्हारी माँ को ले आई तुम सुनती क्यों नहीं अम्मा फिर क्या लाने को मैंने इसे तुम्हें लाने के लिए नहीं कहा अच्छा तो बता फिर क्या लाने को कहा था मैंने से गोरकी की मां लाने को कहा था गोरकी की मां? माँ गोरकी की मां। उसका यहाँ क्या काम भला ये अब बात को टाल रहे हैं। क्या? यहाँ और किसकी माँ थी जिसको लाने के लिए ये मुझको कहते है सब समझती हो अरे अम्मा तुम समझती नहीं वो ऐसी माँ नहीं है जैसी मैं हूँ मैं बुरी हूँ वो अच्छी, अच्छी, अच्छी है उसी ने तुम्हें पाला पोसा लिखाया पढ़ाया और दूध पिलाया मुसीबत है क्या मुसीबत है तुम सब अपनी कहे जा रही हो मेरी कुछ नहीं अरे सुमती... मैं सब सुन चुकी हूँ अब कहने को तुम्हारे पास रहा ही क्या है क्या अरे तुम्हारे अब्बा आएंगे तो मैं उन्हें सब कह दूंगी यार क्या कह दोगी किसी की माँ आ गई कल किसी की बेटी आएगी बहन आएगी ये सब मुझसे देखा नहीं जाएगा हाँ अम्मा अम्मा अम्मा <laughs> तुम समझती क्यों नहीं गोरखी की माँ एक किताब है किताब एरे? देख लिया माँ देख लिया ना माँ भी कोई किताब हो सकती है भला हाँ, हाँ, हो सकती है जरूर हो सकती है लेकिन तुम जैसी अनपढ़ और जाहिल औरत के लिए नहीं समझे हाँ, मैं अनपढ़ और जाहिल औरत बिल्कुल तो शादी करने के लिए तुमको किसने कहा था देखो देखो जिन्होंने तुम्हें सर चढ़ा रखा है ना उन्होंने ही तो कहा था वरना क्या मुसीबत अरे बहु अच्छा यहाँ से चल इसका दिमाग आज ठीक नहीं है चलो हाँ माँ चलते मैंने कहा तुम कहा जाओगी मुझे रसोई में काम है लाड साहब के लिए खाना जो पकाना है यहाँ हाँ हाँ हाँ एक मैं ही सिर्फ खाना खाता हूँ ना बाकी सब तो अरे मैंने कहा यहाँ ये सारी चीज़ें कौन संभालेगा जिसने बखेर दी है वही संभालेगा मुझे क्या यही काम रह गया है दूसरा भी काम है समझे अबे इतनी सारी चीजें मुझसे अकेले उठाई नहीं जाएंगी या तो मेरा हाथ बताओ सुनो नहीं तो मैं कहता हूँ नहीं।, नहीं तो क्या मैं सब कुछ इसी तरह रख कर चला जाऊँगा चले गए तो सारा काम मुझे जी, हाँ जी। हाँ। खेल रही है अच्छा। ए, उसे बुला लो। वो तुम्हारा हाथ बटाएगी। तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ क्या, क्या मुसीबत है अच्छी बात है मैं उसे बुलाता हूँ शाही बेटी इधर आओ जल्दी आओ मेरा ख्याल था बेटी को बुलाने के बजाय तुम मुझे ही मनाओगे आ? लेकिन लेकिन अच्छा ठीक है चलो जाओ मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ जा जाओ जा जा, मैं तुमसे बात नहीं करता क्यों तुमने माँ से मेरी करवाई। अगर तुम तुम मुझे कहते कि किताब रहे हो तो मैं तुम्हारी माँ को नहीं ले आती। तो मुझे ख्याल कौन सा रहा इस बात का अच्छा भा, भा, भा, भा, छोड़ो छोड़ छोड़ो छोड़ो ये बातें। तुम कर ऐसा करो ये किताबें उठाकर कर करीने से शेल्फ में रख दो जी नहीं किताबे तुम खुद उठा रख दो मैं दूसरी चीजें संभाल लूंगी मैं मैं आन पर जाहिल जो अरे देखो देखो।, देखो जी चाहता है की उसी वक्त यहाँ से चले जाऊँ और कभी तुम्हारा मुँह नहीं देखता देखा देखा देखो, एक बात समझ लो अच्छी तरह से प्यार करने में मेरा कोई सानी नहीं है जानती हूँ आग लगाकर पानी छिड़कना तुम्हें तुम्हें खूब खूब आता आता है। आता है। अच्छा और रूठकर फौरन जाना भी मैं समझ गई। तुम मुझसे इकरार ले रहे हो मैं मन गई हूँ अरे तो क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो बेशक अच्छा तो फिर मैं पहले तुम को ही मनाता हूं। ए, नहीं नहीं नहीं, आ, ना बाबा ना मैं अपने आप मन चाहूंगी तुम अपना काम करो। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा काम तुम्हें मनाना है वो, वो, क्या कर रहे हो है? देखो ना कोई यार आया। मुझे लगता है शाइना बेटी आ रही मेरी एक अरे अब ये पगली किधर गई कौन पगली क्यों शुरू कर दिया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे तुमने मुझे फिर फिर मैं दादी अम्मा से कह क्यों क्यों रही हो? पापा ने मुझे फिर अच्छा, अच्छा, चुप राजा, चुप रह रह क्यों बेटे? ये क्या हरकत है क्या मुसीबत है? मैं तुमको बार बार कह चुकी हूँ कि तुम इसे पगली मत कहा करो मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो अम्मा मैंने कभी से पगली कहा पूछो अपनी बहू से पूछो तुमने मुझसे पगली के बारे में पूछा इसने सुन लिया और लगी रोने देखो, देखो। ये रोएगी नहीं तो और क्या करेगी आज अपने घर में इसे पगली पगली कहा गया तो कल पड़ोस में कहेंगे परसों मोहल्ले भर में इसी नाम से पुकारी जाएगी क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं तो और क्या है आज की बच्ची कल की बड़ी होगी लड़की पराया धन होती है अगर ये अपने ही घर में ऐसा नाम लेकर पुकारी गई तो उम्र भर के लिए मुसीबत इसके गले में पड़ेगी अम्मा ऐसी मैंने कान पकड़ कर तोबा कर ली कसम ले लो अगर इसे मैंने कभी पगली कहा तो ये झूठ बोल रही है दादी अम्मा पापा झूठ बोल रहे हैं क्या मैं जानती हूं, सब जानती सब पापा ने मुझे खिड़की से पुकारा हुँ? मैं आ गई हु? मैं अभी अंदर आ ही रही थी कि पापा मम्मी को कहने लगे ये पगली किधर गयी हाँ इन्होंने ऐसे ही कहा था अरे क्या मुसीबत है अरे बाप डाल रहे हो बेटे जवाब दो अम्मा मैंने इसको पगली नहीं कहा तुम मानती क्यूँ नहीं हो आज तक तो तुम उसको पगली ही पुकारा करते थे आप किसको पुकार रहे हो अमा, अमा, आज मेरी पगली खो गई मैं उसी को पूछ रहा हूँ देखो मुझे टर खाने की कोशिश मत करो अब भी वक्त है तुम अपने होश में आ जाओ अगर लड़की का मामला नहीं होता तो मैं तुम्हें हर गीज इस तरह नहीं टोकती आइंदा इस बात का ख्याल रखना माँ तुम मेरी भी सुनोगी या अपनी ही कहे जाओगी तुम क्या कहोगे कसूर साबित हो गया तो इस पर पर्दा डालोगी और क्या क्या मुसीबत है मुसीबत नहीं तो और क्या है हैं? जब सभी तुम्हारी बेटी को पगली पगली पुकारेंगे बेटा तो तब तुम्हें अक्ल आएगी क्या अम्मा अम्मा पगली मेरी बेटी नहीं है ए? फिर कौन है पगली शौकत थानवी की किताब है उसे मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे सर पर भूत सवार हो गया है भूछ? क्या? तुम्हें कोई किताब पगली है क्या कोई किताब माँ क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत क्या मुसीबत क्या मुसीबत है चा चा चा क्या मुसीबत है हवा महल में अभी आपने सुनी शबनम क्यूम की लिखी है झलकी पात्र परिचय इस प्रकार है रशीद ब्रजेंद्र मोहन आमना मंजू भाटिया अम्मा रफिया सुल्तान और शाहिना सोनाली हार्वे सहायक थी कुमारी परवेस प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ